उनके बचनों का उनका सबका स्मरण करता रहे लोगों को कराता रहे अन्य लोगों को भी देखो गीता भगवान ने ऐसा कहा अमुक तो महाभारत में ऐसा कहा भगवान लोकनिषदों में ऐसा कहा इस प्रकार के सब उनका वर्णन करता रहे और भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम और तो ज्ञानियों को भी व्यक्ति करते रहना चाहिए ये भी इसमें अर्थ निकलता ध्यान रखेंगे तो मोहरे करोड़ पर समय समी और बालक सुख समी और जो बालक है छोटे बच्चे हैं वो सब जो हमारे दास के समान दास है सुख पुत्र के समान हमारे वो भक्त हैं दास हैं और अमानी हैं उनको अभिमान नहीं अब देखो तो भगवान छोटे जैसे माँ छोटे बच्चे की रक्षा करती है क्योंकि तो बालक को इस बात का अभिमान नहीं है कि तो मैं अपने अच्छा कह कर लूंगा इसलिए माँ परीक्षा और जब बड़ा बच्चा हो गया और उसे इस बात का चेतना आ गए, अब मैं अपने अच्छा कह कर तो फिर माँ जब यहाँ कर लो गो कर अब हमको उसमें तो बार, बार, बार बार देखने की जरूरत नहीं है तो ऐसे करके ज्ञानी व्यक्ति अपने समस्त आध्यात्मिक विकास और साधना का आधार अपने ऊपर ले लेता है भगवान भी कहते बहुत अच्छी बात है अगर तुम तो अपने आप कर लेते हो तो बहुत तो तो तो तो तो है यानी कहता कि मैं स्वयं ही संसार को माया में देख रहा हूं मैं स्वयं देख रहा हूं कि एक आत्मा परमात्मा एकमात्र सत्य है मैं स्वयं ही अपनी इंद्रियों के पर निग्रह रखे हुए हूँ मैं स्वयं ही अपने मंत्रियों ऊपर निग्रह रखे हुए हूँ मैं स्वयं भ्रस्त हूँ स्वयं आराम सकते हूँ भगवान कहते स्वयं हो तो बने रहो बहुत अच्छी बात है सो तो भगवान को इसके कारण से कोई ऐसा नहीं थी देखो तो हमारा सहायता नहीं देते इसलिए हम से नाराज भगवान तो के कहते नाराज बागे कुछ नहीं प्रेम तुम्हारे ऊपर भी है और अगर तुम अपनी आप ही सब साधना कर लेते हो अपना सुधार अपने आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है हम तो बहुत प्रसन्न है तुम्हारे इस कार्य से लेकिन अगर कोई कहे कि मुझसे ऐसा नहीं बनता हमारे काम करोड़ हमारे रोके नहीं रुकते और अपने आप को केवल प्रति जो है उसके अंदर इस प्रकार की मैं सब कुछ कर लूंगा इस प्रकार का अहंकार उसमें नहीं है तो क्या भगवान की शरण में तो सर भगवान कहते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है ये काम दो आज उसी प्रकार से आक्रमण करते हैं जैसे कि अग्नि हो सर्प हो सब का नाम चुन लिया सब विषैला होता है दे। दे। दे। और विषैला होता है तो क्या करता है अगर जिसको छोटे बच्चे उसकी उसको को पकड़ ले तो बस वो विष जो वो विष्व वो हो सर्प का सब काट लेगा और विश्व शरीर चलेगा बालक विष् के कारण को मर जाए तो अब वो विषय से रक्षा जैसे करते हैं मां इसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों को विषयों से रक्षा करते हैं विष और विषय एक समान होंगे अगर विषयों से रक्षा हो जाए तो समझो भगवान रक्षा कर रहे हैं विषयों से रक्षा हो जाए तो चाहे ज्ञानी हो जाए भक्त हो विषयों से रक्षा दोनों ही को करनी पड़ती आगे कहते हैं कि देखेंगे तो दोनों के लिए समान शत्र है विषय काम करो लोग में वो शब्द स्पर्श रूप प्रसंग ये सब पांच प्रकार की पांचो विषय ये दोनों के लिए ज्ञानियों के लिए भी शत्रु हैं और भक्तों के लिए भी है भक्तों को इनसे रक्षा करते हैं भगवान और ज्ञानी रक्षा इनको समझ करके करेंगे तो विश्व समाज दूर रहो बचे रहो ऐसा समझ करके ज्ञानी सावधान होकर के स्वयं बचा रहता हूं लेकिन अगर कोई इन विषयों को अमृत समझ करके इनका सेवन करता है भ्रष्टाचार वो ज्ञानी है अनुभव बच्च वो विषयी कंकारी है अज्ञानी है नास्तिक है अब यह तो बात बिल्कुल जो है यह है अपने शास्त्रों सब जगह जो है बिल्कुल निर्णयात्मक बातें हैं मैंने सबका निर्णय लेकर के एक सुनिश्चित बात कही गोलमोल बात कुछ नहीं बिल्कुल साफ साफ बात है सरकार तो इसलिए जो उसमें कोई संदेह की बात नहीं उसमें संदेह आई इसलिए कहते हैं कि मोरे ए प्रव समय समय जानी और बालक स मानी और जन मोर बल निज बल साहि और दो कहा काम क्रोध रिपुआ कहते काम क्रोध जो शत्रु है ये दोनों के लिए एक समान है अब काम और क्रोध को इनको देखो उनके ऊपर जो उदाहरण दिया था चाहो से अगधावी उसे मिलान करो दो का, काम क्रोध रूपा ही तो काम हो गया और क्रोध हो गया अग्नि क्रोधात्म प्रसिद्ध ही है और काम के मायने है सब गुरु का सुस्त इनकी कामना और ये सब है विषय और ये सब है निष्ठ समान इसलिए समस्त जैसे कि सब के मुंह में है इसी प्रकार से शब्द स्पष्ट रूप सुगंध के अंदर जो विषयत्व तो है उनका ये इंद्रियों को तो सुख देने की, की लगती है व्यक्ति को ये उनका विष है और ये जो है यह है इस प्रकार से इन दोनों से रक्षा होनी आवश्यक है, है। सब से भी रक्षा हो और अन्य से भी रक्षा हो सब की रक्षा है की रक्षा और ये दोनों काम और क्रोध वैसे तो ये तमाम विकारों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन सत्काल व्यक्ति को प्रारंभ में पहले इ को देखना चाहिए भगवान तो ने गीता के तीसरे अध्याय में कहा कि देखो विकार तो तमाम दुनिया भर के है काम शुक्रोधे यही दोनों नाम है ना? काम चक्रोध है सरजे गुण सम महात्मा महापात्मा विधि एम ही वैरीम इनको ही अपना सत्प्रसंगे मऊ खाने वाले है महासना महापात्मा ये बड़े पापी हैं व्यक्ति वो काम तो नहीं पाप में भी लगाते हैं पापी भी है ये और महासना के मन बहुत खाने वाले के मन ये है कभी कट्टें उसे यह बढ़ते रहते हैं बात ही रहते हैं ये सब भगवान ने वहां बताया और उसके बाद में इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान का जो तरीका वो भगवान ने वहाँ बताया है यहाँ ये भक्ति का तरीका बता रहे हैं ज्ञान का तरीका भगवान ने तीसरे जान बताया साधरे को ज्ञानियों को चाहिए ये सब इस काम काम कहा बात करता है क्या देखो ये इंद्रियों में बात करता है पांच ज्ञान इंद्रियों है पांच ज्ञान इंद्रियों में ये काम बात करता है और फिर उसके बाद में कहा बात करता है मन में बात करता है और फिर कहा बात करता है कि बुद्धि में बात करता है ये उसके तीन ठिकान है पांच ज्ञान इंद्रियों में मन में और बुद्धि में ये इनका बात यहाँ पर ये काम का और फिर भगवान ये भी बताते हैं कि देखो ये कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं मिलेगा काम जो है वो कभी एक इंद्रियों में कभी दूसरी इंद्री में कभी तीसरी इंद्रियों में कभी चौथी इंद्रियो में पांच इंद्रिया सात इंद्रियों में जगह जगह कहीं कहीं मिलेगा और कभी इंद्रियों में नहीं मिलेगा तो मन में मिलेगा और मन में नहीं होगा तो बुद्ध है जब तक अपने शरीर के भीतर अपने अंदर में काम है तो कहीं तो न कहीं छिपा है अब देखो ज्ञानियों के लिए बहुत जरूरी है बताना कि इसका रूप क्या है कहाँ ऐसा होता है और फिर भगवान बताते हैं इसे बचा कैसे जाए कि शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त की जाए भगवान उसने गीपी खेल ध्यान कर कहते हैं कि शत्रु जय महाबाहो हे महाबाहो जिस तुम्हारा घोर शत्रु है इसके ऊपर विजय प्राप्त करो तो मैंने जैसे ज्ञानी से कहेंगे इसके ऊपर विजय प्राप्त करो विचार विजय प्राप्त करो कैसे विजय प्राप्त तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले इंद्रियों को जहाँ सही बात दिखाई दे शब्द स्वच्छ रूप द्वारा सोच स्वच्छ नेत्र रचना घा ये पांच ज्ञान इंद्रियों में सटोलो पहले यहां कहीं कामना है नेत्र देखना चाहती है रचना स्वादी चाहती है नाश प्रबंध चाहती है सौ समझना चाहते हैं स्व मुख स्पर्श चाहता है सब तो उस प्रकार की नो है वो ये जो विषयों को प्राप्त करके उनमें सुखानुभूति चाहती हैं इसके मान्य ये है कि जिस इंद्रिय में आपको इस प्रकार की कामना इच्छा लगे वो समझोगे कामना काम का बाप किस इंद्रिय में यहाँ पर है और पहले यहीं पर उसके ऊपर आक्रमा करो माने यहां उसका विध्वंस करो अपने ज्ञान के प्रकाश में तेज के बल पे इसमें इस काम को ध्यान दें जिस में हो वहां पर इसको विनष्ट करने का प्रयास करो। तो ये क्या करेगा काम एक इंद्रिय में काम में बैठा होगा तो उसको भगाओगो मारोगे उसको तब तो भाग करके स्वक इंद्री में पहुंच जाएगा तो स्वइ्री में से उसको ऊपर करोगे नेत इंद्री में घुस जायेगा नैत भगाओगे से भगाओगे तो ध्यान इंद्रिम भग जाए तो भगवान कहते हैं देखो ये ऐसा शत्रु है कि मरता नहीं है आपको लगेगा कि स्वत इंद्री में हमने उसको मारा तो भाग्या मर गया तो मरेगा नहीं अब ढूंढो दूसरी इंद्रियों कहा बैठा हुआ है तो जहाँ जहाँ ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढो अगर पांचों ज्ञान इंद्रियों में ढूंढे न मिले तो समझो कि मन में भाग क्या होगा बस ये सबके सब इतना जितना स्थान है ये ये सब ये काम के बात करने का स्थान यही है इसी में कहीं न कहीं बात करता इंद्रिया विकास भागेगा मन में आएगा मन से भागेगा बुद्धि में आयेगा ये बहुत सुंदर प्रकरण है उससे तीसरे अध्याय में उसको देखो जहाँ पर भगवान नारायण अर्जुन ने पूछा की भगवान ये बताइए कि जब तीन चाहते हुए भी पाप करने क्यों करता है ये बताइए कि भगवान ने ये सब वर्णन किया काम का ये काम का बात सुन्दर ज्ञान की दृष्टि से काम का बड़ा सुन्दर वर्णन तीसरे अध्याय में है अंतिम श्लोकों में तीसरे अध्याय के तो वहाँ जब देखो कि मन में ढूंढो उसको तो वहाँ काम को बैठा होगा और अगर आपको मन में न मिले तो समझो कहीं बुद्धि में बैठा जो कहीं न कहीं इन्हीं में छुपा हुआ आपको तो मिलेगा तो पहले उसको इंद्रियों में पहले उसको देखो यहां से सदिन तो भगाओ यहां से जब मन में आए तो यहां मन में से भगाओ जब बुद्धि में पहुंचे तो बुद्धि में विवेक के द्वारा ज्ञान आदमी में उसको भस्म करो जैसे शंकर जी ने अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया तो बड़ा काम हो गया ऐसे जब वो बुद्धि में पहुंच जाए यहां पर तो ज्ञान के नेत्र खोले और आपको उसके भस्म करो रहने मत जोश आदमी आग साधना का उस समय शोता हो जाती है जहां इस कामनाओं का विनाश हो गया निष्काम जैसे हो गया लक्ष्य गया। अब उसे भी मिला लो आप जहां राम काम नहीं जहां काम नहीं राम जहां काम का विनाश का हो गया विध्वंस हो गया काम का तब तो क्या बचा अब जैसे कि सूर्य के ऊपर से हट गया अब सूर्य गया, उसी प्रकार जहाँ काम का दिग्वंस हो गया तो अपने हृदय में क्या है अब राम ही राम है बस राम का आनंद है राम का प्रकाश है उन्हीं का ज्ञान है उन्हीं की चेतना है उन्हीं का आनंद है बात निर्भय आनंद होकर के इस है से व्यक्ति का ये उच्चतम निर्मलता शुद्ध जीवन का रूप यही व्यक्ति है तो पहले बच्चों को ठीक से लक्ष्य का अपना पता होना चाहिए कि में साधना का लक्ष्य क्या कहाँ में पहुंचना है क्या रूप हमें प्राप्त करना है तो उसका देखो तो जान की दृष्टि चाहे समझ लो और चाहे भक्ति की दृष्टि समझ लो भगवान कहते हैं भक्तों के लिए भी वही समस्या तो कोई ऐसा तो नहीं है क्यों काम भक्त हैं इसलिए बने रहें काम क्रोध तो भगवान के भक्त हैं काम करो से क्या लेने देना अपने काम क्रोध बने रहे लोग मोहम्मत मस्त बने रहे प्रखंड का अखंड सब बना रहे और हम अपने भगवान का नाम भी लेते रहे और भगवान के भक्त भी बने रहे भगवान कहते हैं ऐसे करके तो नहीं होता हो पाएंगे आप ये मत समझो विज्ञानियों को ही दृष्ट होना चाहिए उन्हीं को ऐसे काम का द्वस्त करना चाहिए भक्तों को नहीं जैसे नहीं भक्तों के लिए भी है दो कहा काम करोड़ रुपए ही ये शत्रु दोनों के लिए समान है भक्त के लिए भी जैसे ज्ञानियों के लिए शत्रु है वैसे भक्तों के लिए भी शत्रु है अब इस शत्रु के ऊपर जब इनसे विजय प्राप्त करनी है तो आप देखो कैसे ज्ञानी को तो अपना बल है अपने बल पर सतु पूरा आक्रमण आत्र, करता है और भक्त को भगवान का बल है बस इतना अंतर है की बस भक्त लोग कहें भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान से कहते हैं आप ही हमको इनकी रक्षा करो तो जहाँ वो भगवान के शरण हो गया तो भगवान के बल से आ जाता है और भगवान पर काम को राजो तो को वो दूर करते हैं अगर भक्त भी भगवान के कर्म में चला गया है तो अवश्य ही भगवान पर तो उसके काम तो तोड़ा उसकी रक्षा करेंगे और तो अगर रक्षा कर लेते हैं भगवान तो उसको भी समझ लेना चाहिए उसकी भक्ति भी भक्ति है और तो सही रूप भक्ति है भक्ति उसकी भान की नहीं है यथात्म उसकी भक्ति आदि ऐसी ज्ञानी को भी समझ चाहिए की यदि वो अपने काम तो धार विकारों ऐसी मुक्त हो गया और सब विकार समाप्त होकर के एकमात्र आत्मा का आनंद ही निर्दार में ले प्रसन्न आत्मा ही विधिमान रह गया और उसी स्थिति में है तो ज्ञानी को तो भी समझ लेना चाहिए कि हमारा ज्ञान सार्थक है यथार्थ है ज्ञान हमारा धन्य नहीं है लेकिन यह ज्ञान अगर कोई है अपने आप को समझता है ज्ञानी लेकिन काम को उदाहरारों से अधीन है उनमें फसा हुआ उनका खड़ा हुआ है तो उसका ज्ञान वो अपने मन से ज्ञान मान का तो केवल कल्पना मात्र की ज्ञान की कर रहा है ऐसी ज्ञान और भक्ति काल्पनिक तत्व नहीं एक यथार्थ वस्तु है जिनके कार्य व्यक्ति का जीवन का बिल्कुल परिमार्जन शुद्धिकरण हो करके व्यक्ति की पूर्ण पूर्ण स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है इसलिए जन ही मोरबल जनमल भक्त को भक्त को तो निरादल और निजी बढ़ता ही ताइवन ज्ञानी को प्रौढ़ के समान ज्ञानी को अपना दल है ठीक किसी के आधार पर वो दो कथाएं जो समझाने के लिए कहते हैं कि देखो एक बंदर का बच्चा है और एक बिल्ली का बच्चा है, है। दोनों के बच्चों में क्या तैयार है बिल्ली का बच्चा भक्त है अब बंदर का बच्चा क्या नहीं है अब चोर तोड़ अपने मिला दो। रहे चार अनुस्तकार करें है बच्चा बच्चे दोनों हैं ऐसे कहते हैं कि जमे मोर बल निजी बलता ही और दो कहाँ काम को धरपुआही विचार पंडित वहीं भज तो कहते हैं ये सोच करके की जो पंडित जमी के समझदार ज्ञानी लोग हैं वो ही जानते हैं की भाई हम अपना बल कहाँ तक लगाएंगे इन सत्रों से विजय प्राप्त करने के लिए चलो भगवान के खन में चलो और वो हमारी सहायता करेंगे तो हमारा उद्धार जल्दी हो जाएगा उनसे सत्रकार जल्दी हो जाएगा ये ज्ञान की बात है मैने भक्ति का आश्रय लेना भगवान का आश्रय लेना भी समझदारी की बात अज्ञान का रखना नहीं है अरे जो अज्ञानी ना समझ भक्ति कर ऐसे तो है। जब व्यक्ति को ज्ञान आता समझ आती है तो वो भक्ति को भी समझता है देखो भगवान की क्षण में जाने पर भगवान का बल हमें प्राप्त हो जाएगा और उनकी कथा से काम ट्रोध तो आदि दूर हो जाएंगे तो ये विचार पंडित में भगन यहाँ भगन के मन क्या हुआ कि की भगवान की क्षण में जाना और भगवान का अति का स्वीकार करना उनके ऊपर करना, रहना ये जब भक्त करेगा तब तो उससे वो भगवान काम को उदाह रक्षा करेंगे तो पाई ज्ञान भगती नहीं सजाही इसलिए कहते हैं की जो ज्ञान प्राप्त करके पंडित से भी ले जो ज्ञान प्राप्त करके भी वो भक्ति को नहीं छोड़ते ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान परमात्मा हो गया तो उतना पर्याप्त छोड़िए परोक्ष पर परमात्मा तो हो भी गया तो ज्ञान के बाद सब व्यक्ति को भक्ति में लगना चाहिए व्यक्ति के हृदय में अप्रोक्ष ज्ञान भी हो और समय हृदय दे में बैठे हुए जितने विकार हो उस विकार भी दूर हो उसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए सरकारी तो और ज्ञान भगत नहीं ती काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कैधारी धार सेना कहते हैं कि देखो मोह तो राजा और उसकी सेना क्या है काम क्रोध लोभ, आदि मध लगा दिया आग लगा देते हैं तो माने अब आगे गिने चलेगा काम क्रोध लोभ, लोह मध मद सी साधे सल प्रसंसा संघ दम्बांगे सबकी सब सर्थ जितनी गयी हर सेना है और इस सेना का राजा कौन तो है किसकी सेना है ये सब क्योंकि तो मोह की सेना है अब और मोह के माने क्या है अविद्या परमात्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान न परमात्मा की भक्ति तो ये सब मोह की अवस्था है जब तक ये मोह रहेगा तब तक उसके साथ में ये भी सब रहेंगे काम क्रोध लोह मध आदि सब उसके साथ में रहेंगे जब मोह मारा जाए और देखो आगे की कथा आने वाली है इसलिए उसकी सची में हूं सची तैयारी यहाँ से अरण्य कांड से शुरू हो गई आगे रावण मोह रूटी रावण भगवान के ऊपर आक्रमण करने वाले है जब मोह को मारेंगे तो मोह भी कब मरता है जब बाकी सबको इनका सबका बिना सारी सेना जब मारी जाती है तब राजा भाग में मरता ऐसा नहीं राजा आगे आगे जाके लड़े सेना का गिंदा पड़ी रहे राजा जाके मर गया ऐसे बेकूल राजा नहीं होता राजा बहुत हो गया पहले सबकी सेना आगे लगाए रहो सब सेना को लगाए रहो जब सब मर गया न कोई कोई बचे तब आकर चलो भाई अब आप लड़ना पड़ेगा अपने आप को सब अभी मरे इसलिए रावण भी अंत में मरता है जो सब मर जाते हैं साब से पुत्र पवित्र आदि जितने सर और जितने सेनापति में पटनगर लमका में रहने वाले जितने हैं वो सबके सबसे मर जाते हैं सब रावण तो अंत में मरता है अरे वो सो रहा था उसका भाई कुंभ करा तो उसको भी जरा के पहले लड़वा दिया कि पहले तो नहीं लड़ो जब तत्म जिंदा हो हमें काय को हमें लड़ना पड़े मरना पड़े इसलिए जो वो रावण जो सबसे अंत में मरता है तो ये मोह रूपी रावण जो मोह सभी सिद्धांत होता, तो होता, होता है समाप्त होता है नष्ट होता है यदि काम करोदारित हो तो पहले काम के ऊपर आक्रमण करो इस प्रकाश इंद्रियों के ऊपर काम और उसके ऊपर विजय प्राप्त करो अपने आप से नहीं बनता तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमको इनसे चढ़ाओ बचाओ हमारे इनकी रक्षा करो मन के जुड़े जहाँ कामनाएं बैठी हुई है उनको देखो और उनको छोड़ो और नहीं छूटती है तो भगवान ऐसी प्रार्थना करो की भगवान इन कामनाओं से हमारे मुक्त करो बचाओ उनको बुद्धि में जाओ वहां पर भी कामनाएं इस प्रकार की हैं तो उनको भी सोचो उनको भगवान से चलाने के लिए प्रार्थना करो तो अपने अपनी बुद्धि बुद्धिबंद लगाओ और भगवान की सहायता भी लो और ये करके किसी प्रकार से उनके अपने छुटकारा करो जब तो ये अपने काम करो धारी तब अंत में भगवान की कृपा होगी तो मोह भी नष्ट होगा मोह भी नष्ट होगा तो भगवान भगवान का प्रकाश जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशवान हो गया तेजों में चंचलाने लगा ऐसी भगवान हृदय में आ गए उनका प्रकाश उनकी चेतना उनका आनंद सदय घर छा अच्छा गया तो मोह कारण कहा वाला है मोहित हो जाएगा प्रकाश तो कहते हैं ये ये सबके सब समझ लो ऐसा रूपक है समझने के लिए इनको तो सबको सेना समझ लो इनका राजा समझ लो मोह को इसी प्रकार से ये सब की सब सेना अपने जीतर बैठी हुई है अब ये सबके सब कहते हैं कि लेकर के मोह से लेकर काम करोदा की क्या है ये सब माया के अपना शक्ति सब है ये माया का सब है माया ही मोह बन जाती है वही माया काम प्रोधाई बन जाती है तो सब लीला ये सब जो है माया की है भगवान पर परमात्मा है उनकी माया है माया इस प्रकार से जितनी कार्य संसार में करती रहती है जैसे परमात्मा का तो आनंद स्वरूप तो दुख संसार की जगत की रचना करती रहती है परमात्मा चेतना स्वरूप है तो माया गण जगत की रचना करती रहती है माया परमात्मा की निगेटिव सोर्स है जैसा परमात्मा है परमात्मा के स्वरूप ही कोई रचना करके घरे माया से नहीं करती जैसा परमात्मा है उसकी विपरीत लक्षण वाली रचना करती है इसलिए वो परमात्मा की फोर्स है सत्य है लेकिन सत्य कैसी है निगेटिव फोर्स जैसे लोग बात कुछ संसार में होते हैं काम करने वाले व्यक्ति होते हैं एक तो काम करते हैं तो कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं कुछ काम किया तो जहां तक काम हो गया उसके आगे कुछ बढ़ाया कुछ काम और हो गया व्यक्ति तो ऐसे होते हैं रचनात्मक काम पॉजिटिव तो काम करने वाले होते हैं शक्ति करने वाले होते हैं और किस व्यक्तियों में नेगेटिव शक्ति होती है वो क्या करते हैं जितना काम हो गया उसको भी बिगाड़ दें जितना कोई काम कर रहा है उसकी भी निंदा कर देंगे उसको भी नहीं करने देंगे तो महाराष्ट्र तो हावी व्यक्तियों कुछ तो निगेटिव टाइप का होता है जिनका निगेटिव स्वभाव होगा वो न करेंगे न लोगों को करने देंगे और जब करेंगे कुछ भला काम तो उसके बीच में बाधा डाल देंगे ये निंदा कर देंगे अप्रोत्साहित कर देंगे ऐसा ही का किया दुख नहीं किया बेकार और उनसे पीछे तुमने कितना किया कि हमने नहीं किया अच्छा किया करते तो फिर क्या फायदा हमारी भी निंदा लगेगा करते इसलिए अपने आप दुख नहीं करेंगे दूसरे की जहाँ कहीं निंदा जहां कहीं जो कुछ करेंगे उसकी निंदा कर देंगे खराब बता देंगे और कर भी उसको और दिगाड़ देंगे करने वाले होते हैं, तो ये क्या है ये नेगेटिव फोर्स है और ये नेगेटिव फोर्स क्या है ये माया का प्रभाव है जब व्यक्तियों में माया का प्रभाव ज्यादा होता है तो ये भी लोगों को दिखाई देता है कि तो नेगेटिव फोर्स उनके चरित्र में व्यवहार में कार्य करती है और वही नेगेटिव फोर्स ये भी सब है काम क्रोध लोभ मोह ये सब निगेटिव फोर्सेज ये सब क्या करती है व्यक्ति के चरित्र में ये सब आकर व्यक्ति का प्रति करते हैं व्यक्ति का विनाश करते हैं ये रचनात्मक शक्तियां नहीं काम को लोग लो मन मत कर ये कोई रचनात्मक शक्तियां नहीं है यह सब निगेटिव फोर्स और जब व्यक्ति ने ये जितनी शक्तियां उत्पन्न जैसे किसी की ईर्षा हुई तो ईषा क्या है एक नेगेटिव फोर्स है नेगेटिव फोर्स के रूप में है आपसे आप इंकार करके देख लो जब ईर्षा किसी व्यक्ति से होगी तो उसकी चाहिए बढ़िया काम कर रहा हो और चाहिए आदमी हो उसको उसकी निंदा करेगा खरादम बताएगा उसका उसको काम करने नहीं देगा चांदेगा उसका ईर्षा के कारण से ठीक हाथ से किया जाता है इसको न करने दो बस ये भारत के मन में तो आ सब शास्त्र की बातों को जितना विचार करेंगे उतनी ही ज्यादा वो स्पष्ट होंगी और उतनी ही ज्यादा और उनको जो है वो आपकी महिमा शास्त्रों की महिमा ऋषियों का चिंतन बुद्धि कितनी कहाँ तक उनकी गई है और कहाँ तक देखो उन लोगों ने कितना परिश्रम किया होगा कितना विचार किया होगा यही समस्या उनकी है खुद विचार किया खुद चिंतन किया है खुद व्यवहार तक पहुंचे और सब खोज खोज करके सामने हमारे हमारे सामने का फटा फटाया सब सामान रखा हुआ है कब उनकी सारी तपस्या था जैसे वैज्ञानिक लोगों ने इतना अनुसंधान किए अब क्या बिजली रस्ते तो स्वामी किया सता रोशनी हो गई अपने बैल अब उन वैज्ञानिकों का दूसरे दिन लोगों ने जीवन फटा दिया उसकी खोज करते करते किसी प्रकार जो शास्त्र हैं इन ऋषियों ने अपनी तपस्या के बनकर कहां तक कहां तक ये सब खोज और हमारे सामने तो सब सामने साफ रखा हुआ है केवल उनका उपयोग उपयोग करना उनको बस इतनी बात है इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब जितना चाहिए सब माया की निगेटिव सोर्सेज है जिन महाअिकारो दुखद माया रूपी नारी तो कहते हैं ये सब में सबसे सब सब ज्यादा दुखदाई चाहिए है माया रूपी नारी है अब देखो आगे स्त्री पहले भी भगवान ने स्वयं लक्ष्मण जी के सामने स्त्री की निंदा हुई वहां पर और तो यहाँ पर भी फिर तो आगे चल करके देखते हैं भगवान नारायण के सामने भी स्त्री की निंदा भूत करते हैं लेकिन यहाँ सावधानी पूर्वक अगर देखें तो स्त्री विशेष की निंदा नहीं।, नहीं है उसकी पर्सनैलिटी की निंदा नहीं है निंदा है व्यक्ति की मन बुद्धि में जो काम है कामना है और वो माया है एक्टिव फोर्स भी उसके अंदर कार्य कर रही है इस प्रकार से काम विकार के रूप में उस बात को कहते हैं कि उसकी निंदा भगवान करते हैं सबसे ज्यादा तो निंदनीय यही है सबसे ज्यादा तो जीवन में हानिकारक व्यक्ति वो मानसिक दशा है जिसमें की व्यक्ति जो वो हो वो इस प्रकार की काम की व्यस्तिक फोर्स के अंदर काम कर रहे हैं इसलिए माया में जो है माया रूपी नारी हाँ, माया रूपी नारी कौन सी है वो जो हमारे मन में उसके प्रति एक कल्पना बैठी हुई है और वो लेकर के हमारे अंदर उपद्रों में खाई रहती है शांति मन में करती रहती है अब आप अखबारों में बहुत जगह देखेंगे रोज पढ़ते होंगे तो हर अखबार में रोज के अखबार में आप देखो देखेंगे कोई भी किसी दिन का ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें इस माया रूपी मार के चक्कर में पड़ करके जिनका की विध्वंस न हो गया हो किसी ने जहर खा लिया किसी ने गोली मार दी कोई पकड़ गया तो जेल में बंद है इंजेक्शन तो इसी मायर इसी नार के कारण से होती जाने कितनी घटनाएं होंगी और उनमें से जोड़ जो टेस्ट रिपोर्टरों को यहाँ पता लगे तो अगर यहाँ कानपुर का अखबार होगा तो कानपुर के आसपास की जिस प्रकार की रहे होंगी उन्हीं को देखा मेरे घर जा सकते हैं पढ़ते तो हैं वहाँ अखबार देखते तो मेरे घर में वहाँ के आसपास की किसी प्रकार की घटनाएं वहां भी हो रही है और वहाँ के रिपोर्टर वहाँ देते हैं कानपुर किसी नहीं देते वहाँ अगर आप और दूसरी जगह जाकर के सुल्तानपुर में जाकर के अखबार पढ़े तो वहां से भी इस प्रकार की काम की घटनाएं वहां पर भी होती हैं तो पर दिन, दिन, वहां पर भी कहीं किसी ने किसको मार डाला कहीं किसने किसको मार डाला कहा किसको क्या कर दिया क्या किसका अपहरण कर दिया कहाँ किसके जेल में चले गए कहाँ किससे गोली लग गई कहाँ किसी को क्या सब बातें आप वहाँ पर अखबार में रोज आ हैं